प्रणसनी दर्शन की सोलहवीं कक्षा पिछली कक्षा में पहले अध्याय के अंतिम भाग को हमने देखा था जिसमें आत्मा के बहुत्व को सिद्ध किया और ये संसार इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा बहुत सी आत्माएं मुक्त हो गईं, कुछ आगे होंगी लेकिन फिर भी ये संसार समाप्त नहीं होगा और यदि कोई मुक्ति को न माने कि मुक्ति होती नहीं है यदि आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई तो फिर आगे भी कभी नहीं होगी यही माना जाएगा कि जैसे पहले मुक्ति अन्यों की होती रही है ऐसे आगे भी होती रहेगी और अनादिकाल से आत्माएं मुक्त होती रही हैं आगे भी होंगे फिर भी ये संसार समाप्त नहीं होगा चलता रहेगा और उसके पीछे कारण यही है कि मुक्ति का काल पूर्ण होने पर आत्मा फिर से मनुष्य शरीर को प्राप्त होती है और वो चलता रहता है तो पिछले पाठ में से आप में से किन्हीं को पूछना हो पूछ। तो कुछ आचार्य सूत्र एक से पचपन में कि आया बंद कारण से दृष्टि इससे ऐसा लगा के कारण बहुत सारे है लेकिन भारत और 14, 17 में ये कहा है कि दास देश अवस्था कर्मति ये सब बंधन के कारण नहीं है और यहाँ लगात कार और 55 में बताया कि अनेक ही विवेक बंधन का कारण है यह ऐसा लग है कि है बहुत बचन में ये तो अन्य ही कारण है भविव्य के अलावा तो कौन कौन से और किसने कारण है ठीक है आप सूत्र संख्या एक के आधार पर बोल रहे हैं कि बंधन के अनेक कारण है अनेक कैसे पता लगा आपको यहाँ इसमें के बंधन कारण जान लिए, में दिखाए नहीं जिसने जिस मनुष्य ने बंधन के कारण को जान लिया है जिसने बंधन के कारण को जान लिया है जिसने तो बंधन का मुख्य कारण है, जैसा कि पहले बताया ना समान तुम। उसके समान और कोई बंधन का कारण नहीं है वो जो पर पूरा प्रसंग चला था तो अविवेक ही मुख्य बंधन का कारण है एक ही मुख्य बंधन का कारण है लेकिन गौण रूप से हम अन्य चीजों को भी बंधन का कारण बोल देते हैं और मान भी सकते हैं वो एक अंश में है भी जैसे कि हमारे कर्म हमारे तो पाप पुण्य सकाम कर्म है वो हमें कर्मानुसार शरीर मिलता है शरीर मिलता है मतलब बंधन होता है तो इस दृष्टि से कर्म भी बंधन का कारण है और वो मूल कारण नहीं है क्योंकि वो कर्म भी बंधन का कारण तब बनते हैं जब अविवेक भी हो अविवेक नहीं है तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा लेकिन यदि अविवेक है तो कर्म भी बंधन का कारण बनेगा दूसरा वहां निषेध किया गया था कि प्रकृति तो बंधन का कारण नहीं है लेकिन बंधते हम प्रकृति से ही हैं। तो वहां निषेध तो किया गया था वहां मूल कारण की दृष्टि से निषेध था अगर प्रकृति नहीं हो तो किससे बंधन होगा हमारा अच्छा आत्मा भी बंधन का कारण नहीं है ये आत्मा आगे होकर के बंध नहीं सकता क्योंकि वो तो मुक्त ही रहना चाहता है वो खुद जाके क्यों बंधेगा लेकिन फिर भी आत्मा ही तो बंधता है आत्मा ही तो बंधता है ना प्रकृति के साथ में तो आत्मा ही नहीं हो तो किसका बंधन होगा इस दृष्टि से देखें तो आत्मा भी कारण है ठीक लेकिन वो जो सारा प्रसंग था कि आखिर मूल कारण क्या है बंधन का मूल कारण क्या है वो सारा करते हुए वे अविवेक बताया था वो अविवेक एक ही है और वो अविवेक बहुत सी चीजों में हो सकता है वो आत्मा के बारे में प्रकृति के बारे में ईश्वर के बारे में संसार के सुख भोगों के बारे में लक्ष्य के बारे में ऐसे तो बहुत सारा हो सकता है लेकिन एक शब्द में कहें तो अविवेक है ये मिथ्याचार में तो एक ही मुख्य बंधन का कारण है माता जी पास में रखिए ये है कि आप कह रहे थे पंद्रह या बीस पर्सन आएंगे पेपर में दो तो हजार तीस बीस पर्चेंट आप दोन रहे किसी, किसी को आते हो बाद में तो नहीं आते बाद तो में समझ नहीं आ कुछ पूछना है तो पूछे पांच सूत्रों और को के में आपने ईश्वर उद्लेख नहीं की है। आत्मा के साथ हैं परमात्मा के साथ हाँ। इसकी इन सूत्रों की दो तरह से व्याख्या की जाती है तो उदयवीर जी ने आनंद प्रकाश जी ने ये जो साक्षात् सम्बन्धात साक्षित्व नित्य मुक्तत्वम इसकी आत्मा परक व्याख्या की है ईश्वर परक व्याख्या नहीं किए यही कहना चाह रहे हैं न ब्रह्मी जी ने इन सूत्रों की ईश्वर परक व्याख्या की है और जो कि मैंने आपके सामने उसके अनुसार रखी है और ईश्वर परक अधिक संगत लगती है यदि आत्मा परक घटाना चाहें तो ठीक है आत्मा परक भी घटेगी जैसा कि इन लोगों ने किया है आत्मा का प्रसंग चल रहा था पीछे तो उसी प्रसंग में वो उन सूत्रों को भी आत्मा परख ही मानते है लेकिन चूंकि परमात्मा का भी बीच बीच में प्रसंग आया है। आत्मा के बारे में काफी हो गया तो अब अंत में जो परम पुरुष है उसके बारे में बताया दोनों तरह से व्याख्याएं होती है अन्य कोई दीचे और अग्नि हों उनको पुरुषों में उधर दीजिए अन्य वो हाथ खड़ा कीजिए पहले से आचार्य जी अगर हम उसकी आत्मा पर व्यक्त करते हैं तो उसमें जो कुछ लक्षण जैसे कि नित्य मुक्त स्वभाव तो आत्मा तो फिर सिर्फ मुक्त नहीं है भी थोड़ा सा अंतर आ जाएगा ना व्यक्त में आएगा उसकी संगति अलग ढंग से लगाते हैं उस समय ऐसी स्थिति में एक सूत्र का भी अर्थ भिन्न ढंग से करते है वो फिर पीछे जो कहा एक सौ उनसठ में इधानीम सर्वत्र न अत्यंतो छेद यानी कार्य जगत चलता रहेगा तो व्यापरित उभय उभय रूप तो उसको प्रकृति पर लोग लगा देते हैं फिर कि इसमें कार्य जगत भी बनता है मूल प्रकृति भी रहती है दोनों ही रूप होते रहते हैं और नित्य मुक्त नित्य मुक्त मुक्तत्व तो ये आत्मा के बारे में घटाते है और आत्मा का साक्षित्व कैसे है आत्मा इस शरीर का बुद्धि का कैसे साक्षी रह, रहता है पीछे स्वप्न आदि का भी दृष्टा बताया था उसको ठीक है तो आत्मा कैसे साक्षी है क्योंकि उसका इससे शरीर से साक्षात संबंध है इसलिए वो इसका साक्षी है आत्मा का साक्षी हाँ अंतकरण का साक्षी है मन का साक्षी है अनुभव करता है ना तो कैसे अनुभव करता है इसका इससे संबंध है इसलिए तो इसको आत्मा परक घटा दिया संबंधात सम्बधात्वम आत्मा का इस अंतकरण से मन से सीधे संबंध होने से इसका साक्षित्व है उसको जानता है नित्य मुक्तत्व लेकिन आत्मा अपने आप में तो नित्य मुक्त स्वभाव वाला है वो बंधन कभी नहीं चाहता इन सब से अलग रहता है इसके साथ रहता हुआ भी बंधन में रहता हुआ भी इससे अलग रहता है उससे लिप्त तो नहीं हो जाता लिप्त तो मतलब तो उसमें कुछ घुल मिल नहीं जाता है और और वो इस सबसे पृथक अपने आप में उदासीन है ऐसे आत्मा परक भी ये लोग सब ऐसे ही अर्थ करते हैं पर ईश्वर परक अधिक संगत है इसलिए मैंने आपको वो बताया अन्य कोई नहीं फिर इसकी समाप्ति करेंगे फिर नहीं पूछना स्वामी जी का एक सौ बासठ एक सौ बासठ नित्य मुक्त नित्य मुक्तत्व का जी ये परमात्मा परक मानेंगे तो आत्मा तो कभी बंधन में आता है कभी मुक्त होता है केवल बंधनों ऐसा आत्मा का नहीं रहता केवल मुक्त हो ऐसा भी नहीं रहता एक में कहा व्यावृतो भय रूपा वो दोनों रूपों से यानी एक एक से पृथक है अर्थात दोनों ही उसको होते रहते हैं अब जब बासठवें सूत्र में नित्य मुक्तत्वम कहा यह परमात्मा के लिए कहा परमात्मा तो नित्य ही मुक्त है वो कभी भी बंधन में नहीं आता बहुत से लोग परमात्मा को भी बंधन में आना मानते हैं, जैसे अवतारवाद है अवतारवाद में क्या होता है यही तो मानते हैं कि परमात्मा जन्म लेता है शरीर को धारण करता है ऐसे हमारे कई महापुरुषों के बारे में वो यही मानते हैं कि अवतार थे ईश्वर के अवतार थे भगवान के अवतार थे अवतार का मतलब होता है अवतरण क्यों जो उतर हो, उतरते है ना जैसे नदी में उतरते हैं अवतरण जैसे मंच के ऊपर कलाकार अवतरित होता है अवतरण हुआ ऐसे अचानक जैसे आ जाता है ना ऊपर से उसको अवतार अवतरित होना अवतार अवतरण ये बोलते हैं अवतार वो हुआ जो वैसे तो पर, परमात्मा बंधन से रहता था लेकिन जब शरीर में आ गया तो ये नीचे आ गया ना एक शरीर में आ गया तो इसको अवतार कहते हैं और कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानी होगी वो परमात्मा के मुख से बुलवाते यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थनम अधर्मस्य से तदात्म परित्राणाय परित्राणा साधुना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथा युगे युगे इसको किसकी तरफ से कहलवाते वैसे तो श्री कृष्ण की तरफ से कहलाते हैं और श्री कृष्ण को वो भगवान मानते हैं कि वो साक्षात भगवान थे इसी तरह के वर्णन होते हैं ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं तो वो लोग परमात्मा को बंधन में आने वाला भी मानते हैं ये वेद विरुद्ध है ये सिद्धांत विरुद्ध है परमात्मा सर्व है और उसको बंधन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है सूत्र कहते हैं नित्य मुक्तत्व उसका तो नित्य मुक्तत्व है वो कभी बंधन में आता ही नहीं है और वेद भी इसका प्रमाण है यजुर्वेद चालीसवें अध्याय में सपरियेगा चुक्रम अकायम वो शरीर से रहित है वो शरीर में आता ही नहीं है ये हमारे महापुरुष थे ये भी एक आत्मा थे उनकी भी अपनी यात्रा चल रही थी उनमें विशेष गुण थे इसलिए हम उनको पूछते हैं वो हमारे आदर्श थे प्रेरक थे धर्म की उन्होंने स्थापना की वो आत्मा के रूप में उनका मानना ठीक है लेकिन परमात्मा आए ये तो ठीक नहीं है परमात्मा को किसी एक दुष्ट को मारने के लिए या कुछ दुष्टों को मारने के लिए शरीर में आने की क्या आवश्यकता है मैं तो वैसे भी मार सकता ऐसा तो सब कुछ उसके हाथ में है। उसको ऐसा निष्क्रिय कर दे मूर्चित कर दे क्या करेगा वो बिना जेल के भी जेल में हाथ पैर ना चले लकवा हो जाए बिना बंधन के भी बंधन में कुछ चल नहीं सकता उठ नहीं सकता और वैसे भी शरीर से छुड़ाना हो तो वो तो कभी भी छुड़ा सकता है उस परमात्मा के आगे कोई एक दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो बलवान हो उसकी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है क्या औकात है उसकी कुछ भी कह सकता है इतने बड़े ब्रह्मांड को लोक लोकांतरों को बनाने वाला उसके सामने एक मनुष्य कुछ भी नहीं है और उसके लिए यहां आएगा तो बाकी सब बाकी फिर तो पहली बात तो जो सर्वव्यापक है वो एक शरीर में आ ही नहीं सकता है ये सब जगह से सिमटके वहां आ गया होता है नित्य मुक्त और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भव होती आज नहीं हो रही है क्या ग्लानि आज धर्म की ग्लानि नहीं हो रही है क्या एक से एक बढ़कर के अत्याचारी पापी नहीं होते हैं क्या होते हैं तो कई भगवान भी आ जाते हैं अनेक व्यक्ति कहते हैं ना कि मैं भी भगवान हूं मैं भी भगवान हूँ वो भगवान नहीं होते तो मनुष्य होते हैं अपने को भगवान कह देते हैं जनता भी मान लेती है तो परमात्मा का तो नित्य मुक्त तत्व है वो बंधन में आता ही नहीं है बंधन से रहित है नित्य मुक्त का मतलब ही यही है यदि वो शरीर में बंधन में कभी भी आ गया भले ही धर्म की ग्लानी हो रही हो तब और सज्जनों की रक्षा के लिए तब भी बंधन में तो आ गया नित्य मुक्त तो नहीं रहा लेकिन वो नित्य मुक्त है जी अच्छा जीवर पर सुनता नहीं जी पर ठीक तो है लेकिन आत्मा पर जा रहा है तो आत्मा कैसे तो स्वामी जी मैंने तो ईश्वर पर ही अर्थ किया था तो। आत्मा कैसे जी तो आत्मा पर्यटन जी उन्होंने ऐसी व्याख्या की है अगर वो मेरे को बिल्कुल संगत लगती तो मैं वही कर देता मैंने उसको छोड़ा ही इसीलिए है कि ये उतना संगत वैसे नहीं है ऐसा होता है बहुत से सूत्रों में अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग ढंग से करते हैं और अगर उसको नित्य मुक्त करते हैं तो वो फिर अपने कुछ तर्क देते हैं वो इस रूप में कि आत्मा अब मुक्ति का मतलब अलग ले लेंगे शरीर के बंधन में आता है वो नहीं लेंगे भई आत्मा वो कहेंगे कि देखिए इन्होंने क्या व्याख्या की है नित्य मुक्त होना आत्मा का स्वरूप है आत्मा प्रकृति से सदा पृथक त्रिगुणातीत है ठीक है अब ये मुक्त का मतलब ले लिया अब जिस समय वो बंधन में आया आत्मा उस समय भी त्रिगुणातीत तो है ही सत्वर आत्मा में तो घुल मिल नहीं गए जबकि प्रसंग तो बंधन का ये था कि शरीर में आना ना आना बंधन तो वो था अब जब इसको नित्य मुक्त कहा तो अब नित्य मुक्त कैसे सिद्ध करेंगे बंधन में तो आ ही रहा है बंधन में तो है ही इसीलिए सारी चर्चा चल रही है अब तो नित्य मुक्त तत्व तो कहा दिखा दिया कि आत्मा प्रकृति से सदा पृथक यानी त्रिगुणातीत है इस रूप में व्याख्या कर दी तो ये तो उसने बस उसको कह दिया लेकिन उसका जी सकते हैं क्योंकि तीनों गुणों से हमेशा पृथक है आत्मा इनकी तरफ से बोल रहा हूँ मैं अभी मेरा पक्ष नहीं है ये आप पूछ रहे थे इनकी तरफ से बोल रहा हूँ आगे देखिए ये क्या लिखते हैं यद्यपि अविवेक के कारण आत्मा का बंधन अमुक कहा जाता है तथा बद्धावस्था में भी वह प्रकृति रूप नहीं हो जाता पृथक ही बना रहता है देखिए अपनी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जिसको हम बंधन कह रहे हैं शरीर में आ भी गया लेकिन त्रिगुणों से तो वो हमेशा अलग ही रहता है अभी एक नई व्याख्या हो गई अब इस रूप में तो ठीक है यु तो नित्य मुक्त है ही नहीं तो स्वामी जी मैंने तो आत्मा पर अर्थ ही नहीं किया ना मैंने इसीलिए उसको चर्चा ही नहीं की थी मैंने अपनी व्याख्या में नहीं परमात्मा पर अर्थ लिया वो संगत है और ऐसा जा, जा, भी आत्मा पर किया जी जो उदासीन तो उदासीन तो तो उदासी का अर्थ क्या किया है इन्होंने देखिये आत्मा उदासीन अर्थात अपरिणामी अप्रसवधर्मी है अब उदासीन का अर्थ ही वो कर दिया कि अपरिणामी है तो अपरिणामी तो है परिणामन तो नहीं होता है और अप्रसवधर्मी है प्रसवधर्मी का मतलब है जो उत्पन्न होने वाला है और अप्रसवधर्मी मतलब उत्पन्न नहीं होता तो उदासीनता का अर्थ ही ये बदल दिया ऐसा कर दिया तो ये तो संगत लगी जाएगा आत्मा लेकिन इस प्रसंग में ये उदासीनता का मतलब होता है तटस्थ रहना है तो ठीक है उसको घटा लीजिए आप अब यो तो बहुत व्याख्याकार व्याख्या है पौराणिक व्याख्याकार भी हैं उनकी आप व्याख्याएं देखने लगेंगे तो इन्हीं सूत्रों की उनकी अपनी विशेष व्याख्या है और इस एक सौ चौसठ में जी आ, ये भी ईश्वर पर की लेकर के बताया था उपराघात कर्तित्व चित्सा चित्सानित्यात इसको प्रकृति परक भी अर्थ लेते हैं कि प्रकृति का कर्तृत्व क्यों है अभी अगले अध्याय का जो पहला सूत्र आएगा उससे जोड़ करके करते हैं उसको मैं आगे करूंगा तब बताऊंगा अभी मैंने जो बताया था वो परमात्मा परक ही बताया था कि परमात्मा का कर्तृत्व है तो कैसे अब वो जीवात्मा का कर्तृत्व अगर इसमें घटाना है तो, तो प्रकृति के साथ में जुड़ने पर भी क्रिया तो प्रकृति में होती है ये पहले आ ही चुका है तो फिर आत्मा को का कर्तृत्व तो क्यों मान लिया जाता है आत्मा पर व्याख्या कर रहा हूं अभी इसकी लग सकती है संगति तो कहते हैं उपराग आ प्रकृति के साथ उसका उपराग होने से आत्मा का कर्तृत्व तो आता है यदि उपराग नहीं होगा तो कर्तव्य तो नहीं आएगा आत्मा का चित्त सानिध्या चेतन यानी आत्मा की सन्निधि के कारण से उसका कर्तृत्व तो हो जाता है ये आत्मा परक भी घट जाएगा लेकिन ये पिछले सूत्र परमात्मा परक आ रहे हैं तो ये परमात्मा परक अर्थ लेते हुए अधिक संगत है जी। ये जो बारह नंबर सूत्र इसी पे बात आ रही है अभी भी जी तो फिर इसको अर्थ को गर्व मान रहे हैं हम क्या सुने कौन से आत्मा का परक अर्थ को हाँ तो मान सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है मतलब जी हाँ यही होता हमें भी यही लग रहा है परंतु स्वामी जी ने गलत करवा दिया यदि मेरे को गलत ही लग रहा है मैं भी अपनी बात कह रही ठीक है धन्यवाद आप पुष्टि कर रहे हैं उसकी ठीक है जी ओ अभी अभी बात नहीं की श्लोक की बात की जाए जदा जदाय धर्म से जलान भारत धर्मशा प्रजा नाय का ज्योतिषी इसमें अर्थ स्वस्था करता है क्या जदा जदाय धर्मश्य गुम तो भारत है अभिस्तम धर्म से यह का तदाश आगम से जाकर यह किस तो दोषकों से किसी आत्मा अपनी आत्मा का कम आत्मा मैं अपनी अपने आत्मा का मेरे आत्मा सृजन मेरे पास आत्मा आस्माय सिर्फ मुख्य आत्मा को भेजता हूँ मुक्त आत्मा को जो राशि ये जा हमें उदास नहीं उसकी ठीक संगति ठीक गुरु गोविंद सिंह के बयान ऐसी अकाल में रुकिए उसको नक्त माने तो भी के इसमें लगता है और अगले में सर एक कर अगले में कहते हैं सम्भवी युग युद्ध युगी मैं हर युग में ऐसा संभव करता हूँ मैं आता हूँ सम्भवामी युगी युग मैं हर युद्ध में ऐसा संभव करता हूँ ये आज मैं भी कहता हूँ सर स्वामी समर्पणाम है उन्होंने तो अपने गीता के पास सुने कि ये गीता में यहाँ नहीं खाए भगवान खुद आता है भगवान किसी मुख्य आत्मा को मुक्त आत्मा को भेजता है जो इसे कार्य करता है भगवान को आने के बाद छुटा नहीं तो क्यों जरूरत नहीं उसके जैसे अलग अलग आत्माएं है जैसे दुष्ट पदा क्यों सरपंच पदा है ये तो क्रम है प्रवाह है प्रकृति का व्यवस्था प्रदा करते धन्यवाद तो इन श्लोकों का जो अर्थ अधिकतर लेते हैं और जो कि अवतार को मानते हैं और इन श्लोकों को अवतार के पक्ष में लेते हैं उस दृष्टि से ये कथन किया गया था क्योंकि यहाँ नित्य मुक्त तत्व का है आत्मा तो परमात्मा तो बंधन में आता नहीं है वो लोग ऐसा मानते हैं और वो लोग इस श्लोक के आधार पर या और भी कुछ आधार है जिस, जिसके कारण वो ऐसा मानते हैं ये केवल मैं उसको उस पक्ष को उनकी बात को रख रहा था कि ऐसा वो मानते हैं जो कि ठीक नहीं है इस श्लोक का कौन सा ठीक अर्थ है ये क्या अलग बात है हाँ। और कोई जिन्होंने नहीं पूछा हो उन्नीस सौ सूत्र में भी आजाद आनंद प्रकाश ने नित्य शुद्ध स्वभाव के लिए यही अर्थ किया है जो त्रिगुण भिन्न है उससे मुक्त रहते हैं तो वहां पर तुद्र... तुद्र... तुद्र... तुद्र... वहां पर मैंने आपके सामने जो अर्थ रखा था नित्य स्वभाव है उसका त्रिगुणातीत है भले ही यूं त्रिगुणातीत है अब त्रिगुणातीत का मतलब इतना ही तो लेंगे कि सत्वर स्तम उसमें घुलते मिलते नहीं है ठीक है ना आत्मा में सत्वर स्तम आके घुल मिल नहीं जाते है। इतना है ना लेकिन क्या त्रिगुणों का प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता है त्रिगुणों का प्रभाव शरीर पे आत्मा मन पे पड़ता है उसका प्रभाव आत्मा पे आता है ना ये जो सारा प्रीति अप्रीति विषाद आदि है ये प्रीति किसमें उत्पन्न होती है आत्मा में तो होती है अप्रीति किसमें होती है आत्मा में सत्वर स्तम का प्रभाव आ रहा है नहीं बद्धा बद्वावस्था में गीता के भी श्लोक हैं, और भी हैं, मनुस्मृति के हैं, और महर्षि ने भी लिखा है सत्यात प्रकाश में कि ऐसा ऐसा हो तो समझे कि मेरे में सत्व उभर रहा है बढ़ रहा है तो सत्वगुण का प्रभाव हमारे पे होता है ना तो अगर त्रिगुणातीत का अर्थ हम यू करें कि भाई वो कुछ भी नहीं उसको प्रभाव होता है अच्छूता है तो ऐसा तो नहीं है इसका प्रभाव हमारे पे आता है तो अगर केवल यू ही पृथक रखना है कि भाई भले ही प्रभावित होता रहो लेकिन उसमें घुलते मिलते नहीं है इसको तो कुछ कहने की बात नहीं थी प्रसंग वहां वो ये चल रहा था कि आत्मा बद्ध क्यों नहीं होता है बंधन की चर्चा चल रही थी कि मूल बंधन का कारण क्या है बंधन का मूल कारण क्या है तो जब ये प्रसंग आया तो प्रकृति तो बांध नहीं सकती क्योंकि उसकी परतंत्रता है जड़ है और आत्मा स्वयं जाकर के बंध नहीं सकता पृष्ठभूमि यह है अब इसमें ये अधिक संगत है कि चूंकि आत्मा सदा मुक्त रहना चाहता है तो वो आगे होकर के कभी नहीं बंधेगा प्रसंग उस दृष्टि से तो जो प्रसंग आदि की दृष्टि से जो मेरे को समझ में आया वो मैंने आपके सामने रखा है यदि उसमें भी परिवर्तन है तो ठीक है विचारणीय तो हो ही सकती है देखो अलग अलग व्याख्याएं है होती हैं दृष्टि भेद होते हैं अब ठीक है सर्वथा छूटा हुआ है तो फिर तो हम बंधन में है ही नहीं अभी क्या है हमारी स्थिति क्या हम इस तरह से कहेंगे कि सर्वथा छूटे हुए हैं सर्वथा छूटे हुए हैं तो ये सारी बंधन की मुक्ति की और त्रिग त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृति की चर्चा ही फिर से क्या क्या आवश्यकता है अब ये तो सत्य है ना कि हम बंधन में है अभी और बंधन से मुक्ति का उपदेश शास्त्र कर रहा है तो प्रकृति के बंधन में तो है हम प्रकृति हमें प्रभावित करती है हम उससे प्रभावित हो रहे इसको तो कैसे निषेध कर सकते हैं ठीक है जी जी स्वामी जी को अभी जो चर्चा चल रही है आत्मा निश्चय मुक्त स्वभाव वाला है और इसके बारे में पहले भी कहा कि उसका स्वभाव मुक्त होना है चाहता है वो मुक्त होना मुक्त नहीं रहता तो इसी में जो पंक्ति आई हाँ है इसका आशय यही निकल रहा है कि निश्चय मुक्त होना आत्मा का स्वरूप है चाहता है ऐसा आपसे निकल रहा है अगर यहाँ मुक्त आत्मा का ठीक है ठीक है चाहना तो है और देखिए ये व्यावृतो उभय होना चाहते व्यावृतो उभय रूप है जो सूत्र है एक कि वो ना तो नित्य मुक्त है सदा मुक्त रहता है और ना सदा बंधन में रहता है बंधन और मुक्त दोनों से अलग है व्यावृत उभय रूप है यानी दोनों उसके होते रहते हैं तो मुक्ति आत्मा का स्वभाव है वो सदा मुक्त रहता है ऐसा नहीं कह के कि आत्मा स्वभावतः मुक्ति ही चाहता है बंधन वो नहीं चाहता है इस रूप में देखेंगे तो मुक्त स्वभाव बिल्कुल ठीक है हाँ जी स्वामी जी स्वामी जी अध्यक्ष काम से आत्मा प्रभावित और ऐसा ही है तो मुक्ता मुक्तात्मा भी प्रभावित होगी जी वही प्रकृति कभी तो नहीं जाता अति प्रसक्ति वही प्रकृति रहती ही है जी तो मुक्त मान जो प्रभावित होता होता वो भी के कारण होता है कारण कॉपीजा ही है जब तक मैं अभी चला तब तक तो प्रभावित होता है बस हाँ। आपने उत्तर स्वयं ही बता दिया नहीं। कि हाँ नहीं उसका उत्तर उत्तर आपका मूल प्रश्न था कि मुक्त आत्मा क्यों नहीं ग्रस्त हो जाती हाँ। तो आपने उत्तर बताया जब तक अविद्या है तब तक इनसे ग्रसित होता है मुक्त आत्मा नहीं ख़़गा। नहीं ख़़गा। नहीं ख़़गा। नहीं ख़़गा। हाँ कारण कुछ भी हो देखिए शब्द तो आप भी वही बोल रहे आ... आत्मा स्वरूप जब मैं सब से अलग हो हो गया, तो भी गया।, अभी ने था था गया है, भी तो तो ठीक है तो इसीलिए बद्धात्मा मुक्त आत्मा प्रभावित नहीं होती क्योंकि क्यों वह विद्या से रहित है आपके प्रश्न का उत्तर आप ही के शब्दों से आ गया है और जब हम ये कहते हैं वाक्य पे स्वामी जी ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपने कहा नहीं आत्मा तो इनसे प्रभावित नहीं होती जब अविद्या होती है तो प्रभावित होती है तो अविद्या होती है तब प्रभावित होती है तो भी प्रभावित कौन हो रही है आपके वाक्य से भी आ रहा है प्रभावित तो आत्मा ही हो रही है अविद्या से हो रही है या और किसी कारण से हो रही है ये मुख्य बात नहीं थी मुख्य बात ये थी कि आत्मा त्रिगुणों से प्रभावित होती है या नहीं होती तो आपने कहा नहीं अविद्या से के कारण से प्रभावित होती है मतलब अपने आप प्रभावित नहीं होती ठीक है अपने आप नहीं होती लेकिन जब जब प्रभावित होती है तो अविद्या से प्रभावित होती है लेकिन प्रभावित कौन हो रही है आप ही के वाक्य से आ रहा है कि आत्मा प्रभावित होती है तो मैं यही कह रहा हूं देखे आपका फिर वही प्रश्न है क्या स्वामी जी पूछ रहे हैं कि यदि आत्मा यदि आत्मा प्रभावित होती है तो मुक्त आत्मा भी प्रभावित होनी चाहिए उसका वही उत्तर है जो आपने दिया क्योंकि उसके पास अविवेक नहीं होता प्रभावित ये नहीं कहा जा रहा है कि बिना कारण के भी प्रभावित होगी बिना कारण के प्रभावित होगी ये नहीं होगी तो कारण से ही अविद्या के कारण ही आत्मा प्रकृति से प्रभावित होगी लेकिन फिर भी प्रभावित होने की बात किसकी है आत्मा की ही है शुद्ध रूप में क्यों नहीं प्रभावित होती आत्मा तो है ना वो क्यों तो तु नहीं प्रभावित होती रूप तो बड़ा ये है मैं शुद्ध रूप में हूँ मैं प्रभावित नहीं होता क्योंकि विवेक है उसके पास विवेक ही प्रभावित हो रहा है विवेक प्रभावित नहीं हो रहा है ना अभी अभी से अज्ञान अभी क्या मुझे आत्मा को प्रभावित पड़ेगा नहीं मैं शुद्रूख शुद्ध रूप में तुम्हारा है मेरा शुद्रुख जब अविवेक नहीं है जब अभी क्या नहीं है जब मैं शुद्रुख में हूँ आत्मा प्रभावित हो जब अब भी हो तो रही है इसका प्रभाव नहीं अविद्या के कारण में प्रभावित मेरा स्वरूप नहीं है मेरा फिर तो आपका तात्पर्य इस रूप में ठीक हो सकता है कि अविद्या के कारण आत्मा अपने को प्रभावित समझ लेती है आप ये कहना चाह रहे हैं वास्तव में प्रभावित नहीं होती है वास्तव में प्रभावित नहीं होती वो समझ लेती है और समझ करके सुखी दुखी कौन होती है मैं नहीं सुखी दुखी कौन होता है आत्मा ही होता है कारण जी लेकिन ठीक है उस ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं तो ठीक है कि आत्मा तो कभी भी सत्वर स्तंभ से प्रभावित नहीं होती आत्मा का सत्वर स्तंभ से प्रभावित होने का स्वभाव नहीं है अविद्या के कारण से वो अपने को प्रभावित समझ लेती है यही बात कुछ और शब्दों पे भी आएगी आत्मा वास्तव में कर्ता नहीं है अविद्या के कारण वो अपने को कर्ता समझ लेती है आत्मा वास्तव में भोक्ता नहीं है वो अविद्या के कारण से अपने को भोक्ता समझ लेती है आत्मा सुखी दुखी नहीं होती वो अविद्या के कारण से अपने को सुखी दुखी समझ लेती है आत्मा तो बुद्ध स्वभाव वाली है ज्ञान स्वभाव वाली है अविद्या के कारण से वो अपने को अज्ञानी समझ लेती है वास्तव में नहीं होती है ये सारी बातें आएंगे उसी शैली से और ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग मानता भी है बहुत बड़ा वर्ग यही मानता है जो मैं सुबह भी चर्चा कर रहा था कि आत्मा को अगर प्रभावित होने वाला मान लिया जाए तब तो वो परिणामी हो जाएगा अनित्य हो जाएगा इसलिए आत्मा न करता है न भोगता है न सुख दुख है तो सुख दुख भी क्या हो रहे हैं अंतकरण में जड़ प्रकृति में हो रहे हैं ज्ञान अज्ञान भी कहाँ हो रहा है जड़ प्रकृति में हो रहा है भोग भी किस में हो रहा है जड़ प्रकृति में हो रहा है तो ये सारी चीजें भोक्तृत्व सारा का सारा उस सिद्धांत से चलेंगे तो जड़ प्रकृति में मानना होगा जबकि आप यहाँ एक सिद्धांत बहुत स्पष्ट है चिदवसानो भोग भोग की प्राप्ति चेतन को ही होगी जड़ तो अनुभव कर ही नहीं सकता है तो सुख दुख चाहे अज्ञान से अनुभव करता हो अज्ञान अविवेक से करता है उसका कोई निषेध ही नहीं है वो तो सब स्वीकार कर ही रहे हैं लेकिन फिर भी करने वाला कौन है करने वाला कौन है अनुभव किसको होता है तो वो चेतन तक ही पहुंचता है ऐसा समझ में आता है ये बात तो ठीक है अतरिक्व तो तो तो तो है ये तो बिल्कुल अनुभूति होती है लेकिन जब प्रभावित होने वाली बात है सतरता प्रभाव पड़ रहा है उसे छोटे रूप में आत्म में प्रभाव नहीं पड़ता है जी वो इस रूप में तो ठीक है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि सत्वरस्तम आ करके उसको कुछ गीला कर दें या उसको कुछ जला दें उसमें कुछ तात्विक रूप से परिवर्तन कर दें इस रूप में तो ठीक है कोई परिवर्तन नहीं होगा और परिणामी है नित्य है लेकिन प्रभावित होना क्या है प्रीति अप्रीति विषाद सुख दुख मोह ये जो स्थितियां बनती है इस रूप में तो आत्मा प्रभावित होती है यह आत्मा का स्वभाव है तो प्रभावित नहीं होती इसको हमें व्याख्या करनी पड़ेगी कि इसका तात्पर्य क्या है कहना क्या चाहते हैं प्रभावित नहीं होने का यदि प्रभावित होने नहीं होने का यह अर्थ है कि सुख दुख भी नहीं होता मोह भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता तो फिर तो योगियों को भी जो संसार में दुख दिखाई देता है वो भी अविद्या के कारण से दिखाई देता है योगियों को जो संसार में दुख दिखाई देता है ना वो भी क्यों दिखाई देता है अविद्या के कारण से क्योंकि आत्मा तो कभी दुखी होता ही नहीं प्रभावित होता ही नहीं है तो प्रभावित नहीं होने का यह अर्थ नहीं लिया जा सकता वो तो विवेकी लोग दुख देखते हैं सामान्य व्यक्ति को दुख नहीं दिखाई देता सुख में भी तो परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुखा दुख में व वो अविवेकी नहीं है विवेकी है और उनको दुख दिखाई दे रहा है उन्होंने दुख भोगा है और उस दुख से निवृत्ति के उपाय बता रहे हैं तो विवेकी व्यक्ति को भी दुख तो होता है इस रूप में तो वो भी प्रभावित होता है इसलिए प्रभावित न होने का सुख दुख के संदर्भ में न लेते हुए केवल इतना ठीक है कि कोई सत्वरस्तम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता आत्मा में तात्विक रूप से उसमें घुल मिल गया जैसे दूध में दही डाला तो वो दही बन जाता है या बिगड़ जाता है खटाई डाल दी तो फट जाता है ऐसे जो कोई दूसरी चीज मिलाने से वस्तु में परिवर्तन आता है रंग डाल दिया तो कपड़ा रंग जाता है ऐसे गंदगी से रंग जाता है मलिन हो जाता है ऐसे आत्मा मलिन नहीं होता इस रूप में प्रभावित नहीं होता अगर ये अभिप्राय है तो ये तो सिद्धांत सम्मत है जी। आचार्य जी यदि स्वामी जी को तो प्रसंग को माना जाए जैसे अभी काफी देर है बता रहे हैं तो फिर तो एक सौ तो तो सूत्र जो है ठीक है आत्मा जो है ये आत्मा जो इन्होने कर दिया उदय जी ने और प्रकाश जी ने ठीक किया प्रदेश जी या नहीं है ये बात ठीक कह रहे हैं यदि स्वामी जी की बात को तो स्वीकार किया जाए हो गई बात हो गई बात दोबारा मत बोलिए आ गई आपकी बात ठीक आपकी बात से सहमति है जी मुनि जी ओम मुनि जी ओम तो, नमस्ते जी।, जी मैं ये चिंतन कर रहा था कि आत्मा को अल्पज कहा जाता है और हम सामान्य भी देखते हैं कि किसी से कोई त्रुटी हो जाती तो आप जैसे गुरुजी चीजें कहते हैं अरे जैसे पता है अल्पज है ये अंदाज है तो इसके साथ में क्यों लगता है ये अल्पज है तो अल्पज तो से तो गलती हुई ही ठीक है। तो आत्मा को तो अल्पज कहा ही है तो फंसेगा कौन मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मा जब अल्पज है तो सुख तो ये भोगेगी ही तो जी वो स्वीकार्य है मुनि जी सबको सुख दुख भी होता है दुख होता है बंधन होता है वो अल्पज्यता अविवेक यही तो बंधन का कारण है ये निष्कर्ष तो दिया ही है स्वीकार्य है जी का है कि भी ये जो गुण चित्र है। होते हैं उस जिस प्रकार स्फटिक मणि उस पर प्रभाव भी पड़ता तो होता जा, है तो क्या आत्मा के साथ ये ठीक है? है वो प्रसंग आएगा आगे और वो ठीक है आप जो कह रही हैं कि इनका ये कहना है की स्फिक मणि होता है जैसे की प्रिज्म होता है ऐसा कोई मणि या विशेष हीरा रत्न इसका ये स्वभाव होता है कि उसके पास में जो रंग लाया जाता है वो उसी रंग का दिखने लगता है वो वस्तु हरा रंग लाया तो हरा लाल पुष्प लाया तो वो भी लाल रंग का दिखने लगता है ऐसा कोई मणि हीरा ऐसा कोई बिलोरी पत्ता जो भी होता है वो ऐसा होता है इस उदाहरण को देते हुए ये कहा जाता है कि चित्त में जैसी स्थिति बनती है मणि की तरह तो हो गया आत्मा और मणि के पास में जो पुष्पा या रंगीन चीज लाई गई वो हो गया चित्त या मन वहां जो सत्वर की स्थिति बनती है वैसा ही आत्मा अपने को समझ लेता है अब वो मणि भिन्न भिन्न रंग वाला दिखाई तो देता है लेकिन वास्तव में वो उस रंग वाला होता नहीं है वास्तव में तो उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही है उस पास वाली चीज को हटाते ही वो वापस अपने रूप में है तो यही बात तो योग दर्शन में भी जो कही गई वृत्ति सारूप्यम इतरत्र जैसी वृत्ति होती है वैसा ही आत्मा भी वृत्ति चित्त में होती है वैसा ही आत्मा अपने को समझता है जैसा वहां होता है वैसा ही अपने को समझता है इसमें कोई दोराई नहीं लेकिन फिर भी वो समझने वाला अनुभव करने वाला भोगता संवेदना करने वाला वो आत्मा ही है ये कहा जा सकता कि रचनात्मक रूप में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता भाव आत्मा प्रभाव बिल्कुल ठीक है रचनात्मक कोई परिवर्तन नहीं होता और सुख दुख की दृष्टि से इच्छा प्रयत्न की दृष्टि से ये तो आत्मा के अपने धर्म है इनमें कभी सुख उभर सकता है कभी दुख उभर सकता है कभी वो प्रीति और अप्रीति निमित्ता आदि के कारण से इसमें ये तो बदलाव आएगा ही आत्मा के अंदर लेकिन इससे उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता ये तो उसका स्वभाव ही है इसको परिवर्तन नहीं मानते स्वरूप है, उसकी नित्यता खंडित नहीं होती है कुछ आचार्य जी में जो सुख है स्वामी जी ने जिसे जो भी विषय छेड़ा था एक में सूत्र में और उसका योग दर्शन में समाधि बाद में विषय छा सूत्र है उसमें जो सिद्धियां है इसके बारे में थोड़ा सा वो ये अलग प्रसंग है उसको नहीं लेंगे अभी इसमें भी देर अक्षत इसमें में, इस में, में सिद्धियों का थोड़ा ना है ये तो सत्वरस तमारी सब बातें लिखी है इसमें नीचे देर अक्ष इकसठवा सूत्र कह रहे हैं ना इकसठवें हाँ तो इकसठवें में तो ये पंचविंशति गण को 25 तत्वों को गिनाया है ठीक है बस गिना दिया सूत्रकार ने वो हमने देख लिया चर्चा हो गई उसकी इसमें क्या है में इक्यान नाइन वन जी अच्छा इसमें जो सिद्धिया है इसके बारे में ये योगियों को पूर्ण योगियों कोई प्राप्त होती या साधक प्रयत्न करके हमारे जैसे व्यक्ति भी लगाता इस पर करते इन सिद्धियों पे कर जी इक्यानवे सूत्र भी देखेंगे ली लीन वस्तु संबंधात्वा संबंधा लीन वस्तुओं के नित्य लगातार उपलब्धि में भी दोष न आए यहाँ भी सिद्धियों की कोई बात नहीं है तो व्याख्याकार ने सिद्धियों को साथ में जोड़ा है वो उनकी अपनी व्याख्या है सूत्र में सिद्धि की कोई बात नहीं है ये प्रत्यक्ष का प्रकरण चल रहा है और योगी को आंतरिक रूप से बहुत से प्रत्यक्ष होते हैं वो योग दर्शन में देखा इसका सिद्धियों से संबंध नहीं है जी, जी। आपने बताया था आत्मा में कोई दूसरा जगह तो प्रवेश नहीं कर सकता जड़ प्रकृति तो इस जल प्रकृति में ही तो सत्पुरुष है वो अग्रविश तो सकती, नहीं सकते तो नहीं कर सकेंगे तो हमको कोई पेज नहीं ठीक है अब जैसा आपको बताइए बंधन का कारण है अज्ञान अभी क्या बंधन का कारण है वो होती रहेगी तो उस बंधन को जो वजह है वो है वासनाएं अहंकार करेंगे रंगमहो तो निरंकारों ने इस पर ऐसा ब्राह्मिक स्थिति के स्वरूप तो उसमें कहते क्या जब ऐसा हो जाता है तब ऐसा ब्रह्म पर ब्रह्म की स्थिति से पहुँचते होती तो जब में उसमें बंधन हट जाता है ऐसा ब्रह्म बंधन हट करके ब्रह्म के ब्रह्मभूत हो जाता है वही प्राप्त करता है और परम्परा ठीक है यहाँ सांख्य दर्शन में भी आगे एक सूत्र आएगा समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता ब्रह्मरूपता की यहां भी बात आएगी ब्रह्म जैसा हो जाता है वो तात्पर्य वहीं पर ही विस्तार से समझेंगे अभी तक का जो पाठ है इसमें और कोई पाठ से संबंधित प्रश्न हो तो पूछे नहीं तो इसको हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं और ठीक है।, थी है सब जानते जानको जब तक है तो ये प्रभावित करेंगे ये बात तर्मा तर्मा तर्मा है जो जीवन मुक्त हो चुका है वो इनसे प्रभावित तो नहीं होगा तो कम से कम एक सीमा तो, ठीक है धन्यवाद ठीक है तो इसको तो यहीं समाप्त करते हैं प्रणव धन के साथ साधारण ओम होमश